देवी भागवत पांचवा स्कंध महिषासुर का देवी के सामने जाकर उनसे बातचीत करना व्यास जी कहते हैं सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर के क्रोध की सीमा नहीं रही उसने अपने सारथी को बुलाकर कहा जिसमें एक हजार गधे जोते जाते हैं जो ध्वजा एवं पताका से सुशोभित है जिस पर अनेकों आयुध रखे रहते हैं तथा जिसके चक्के और युगंधर बड़े मजबूत है वह मेरा प्रकाशमान अद्भुत रथ अभी मेरे सामने उपस्थित करो आज्ञा पाते ही सारथी तुरंत रथ से आया और बोला राजन मैं खूब सजा कर रथ ले आया हूँ वह बाहर दरवाजे पर खड़ा है उस रथ पर संपूर्ण श्रेष्ठ आयु सुरक्षित हैं। उत्तम चांदनी से उसे छा दिया गया है तदनंतर रथ आ गया यह जानकर दानवराज महाबली महिषासुर मनुष्य का शरीर धारण करके सम्रांगण में जाने के लिए तैयार हो गया उसने मन ही मन सोचा मैं भैसे के रूप में हूँ मेरा मुख अत्यंत कुरूप है मेरे मस्तक पर शींग है इस रूप को देखकर देवी अवश्य ही उदास हो जाएगी स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए सुंदर रूप और चतुरता परम आवश्यक है अतएव आकर्षक रूप और चतुरता से संपन्न होकर मैं उस युवती के सामने जाऊंगा जिससे मुझे देखते ही उसके हृदय में प्रेम का उदय हो जाएगा मेरे लिए भी सुख की संभावना इसी स्थिति में है जो मन में विचार कर तो उस महाबली दानोराज ने भैसे का रूप त्याग कर सुंदर पुरुष की आकृति धारण कर ली उसके हाथों में संपूर्ण आयुष्य शोभित थे वह उत्तम अलंकारों से अलंकृत था उसके सुंदर शरीर को दिव्य वस्त्र सुशोभित कर रहे थे ऐसा जान पड़ता था मानो कोई दूसरा कामदेव ही हो हाथ में धनुष बाढ़ लेकर वह रथ पर बैठ गया केजूर और हार उसकी छवि बढ़ा रहे थे अभिमान में चूर होकर सेना साथ लिए हुए वह भगवती जगदम्बा के पास पहुंचा उस समय उसने ऐसा सुंदर वेश बना रखा था जिसे देखकर अपने रूप का अभिमान रखने वाली स्त्रियों के मन में भी उधर आकर्षित हो जाए जब देवी ने देखा दैत्यराज महिषासुर निकट आ गया और बहुत से वीर उसके साथ आ रहे हैं तब उन्होंने शंख ध्वनि आरम्भ कर दी जनसभाज में आश्चर्य प्रकट करने वाली उस शंख ध्वनि को सुनकर महिषासुर भगवती के पास आ गया और मानो हँसता हुआ उनसे बोला देवी यह जगत परिवर्तनशील है स्त्री अथवा पुरुष जो भी इसमें रहते हैं, सबके मन में सब प्रकार के सुख भोगने की ही ही इच्छा बनी रहती है। मनुष्यों को संयोग में सुख प्राप्त होता है वियोग में सुख की संभावना नहीं की जा सकती संयोग भी अनेक प्रकार के होते हैं उनके भेद बतलाता हूँ सुनो कितने स्थलों पर उत्तम प्रीति होने के कारण संयोग हो जाता है कहीं संभवतः सहयोग की विधि बैठ जाती है सर्वप्रथम प्रीति जनित संयोग के विषय में मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ माता और पिता का पुत्र के साथ जो सहयोग है उसे उत्तम माना गया है भाई का भाई के साथ संयोग बना रहने में कारण प्रधान है अतः इसे मध्यम कहते हैं जो सर्वोत्तम सुख देने में समर्थ है उसी के संयोग को श्रेष्ठ कहा गया है उससे जो कम सुख देने वाला है उसे मध्यम मानते हैं विद्वान पुरुषों का कथन है नाव पर बहुत से लोग बैठते हैं उनमें सबका एक दूसरे से पृथक विचार रहता है स्वभाव एकत्रित होते हैं उनसे जो कुछ भी सुख मिलता है वह बहुत थोड़े समय के लिए अतएव ऐसे संयोग को कनिष्ठ माना गया है क्योंकि इस प्रकार के संयोग से बहुत ही कम सुख मिलता है चतुरता रूप वेश कुल शील और गुण इन सब में समानता होनी चाहिए तभी परस्पर सुख की वृद्धि कही जाती है मैं वीर पुरुष हूँ यदि तुम मेरे साथ सहयोग करती हो तो तुम्हें सर्वोत्कृष्ट सुख प्राप्त होना बिल्कुल निश्चित है प्रिय मैं अपनी रुचि के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकता हूँ इंद्र प्रभृति सभी देवता संग्राम में मुझसे परास्त हो चुके हैं इस समय मेरे महल में जितने दिव्य रत्न हैं, उन सभी का उपभोग करना तुम्हें सुलभ होगा अथवा इच्छानुसार तुम उसका दान भी कर सकती हो सुंदरी अब तुम मेरी पटरानी बनने का प्रस्ताव स्वीकार करो मैं तुम्हारी दासता स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारी आज्ञा मानकर मैं देवताओं के साथ वैर करना छोड़ दूंगा